से अवतार सिद्ध नहीं होता कहीं ये युक्ति लग गई होती दयानंद स्वामी के के और नाम नहीं लेते भागवत का तब तो फिर सनातनी ही फिरते <laughs> नौ युक्तियां ने। तो कौन भारत ने। अब किसने? जिसने भगवान को गर्भ में धारण करके प्रकट किया है युक्ति की दृष्टि से विचार करें तो आदि का अवतार बहुत अच्छा ये जो श्रीधरी पर अपने इनकी टीका है।, अच्छा है हमने जो के उसका अनुवाद किया अपने ग्रंथों में वंशीधर महाभाग ने जो दो प्रकार के अर्थ में एक प्रकार के उदाहरण देख करके दिया है नौ प्रकार से भगवान का अवतार नहीं होता लेकिन मैं क्या करूं वो तो मेरे सामने है हेतुओं का अतिक्रमण करके भगवान अनुग्रह पूर्वक अवतीर्ण होते हैं अगर युक्ति के द्वारा देखें तो नौ प्रकार से भगवान का अवतार नहीं होता यह अब हमने एक संकेत किया ये जो अभिव्यंजक संस्थान सत्य गुण है विशुद्ध सत्य। वो भगवान का एक रूप नहीं प्रकट कर सकता भगवान कहीं भी आग जो विभु है व्यापक है लेकिन लेकिन कहीं भी प्रकट होगी होगी तो एक देश देश में में में या नहीं अभिव्यक्ति होता है कि किसी काल में, किसी देश में, किसी किसी काल वस्तु के योग से से क्या अस्तित्व के निराकरण का निराकरण हो जाता है अभिव्यक्ति से लाभ क्या होता है एक तो अर्थक क्रियाकारिता चरित्थ होती है भगवान अगर अवतार न ले ना हो हम ब्रह्माष्टी वृत्ति पर आरूढ़ ना हो तो कोई भी ज्ञानी हो तत्व हो, भंग हो अती है वृत्यारूढ़ होते हैं विशुद्ध सत्व पर आरूढ़ होकर वासुदेव संजक होते है तभी तो जीव कृतार्थ होता है तो यहाँ विषय क्या चल रहा था विषय चल रहा था यह जो श्लोक है श्रीधर स्वामी ने जो बात कह दी ती अंतर्मुखतया तदा मये बलीन श्रुति से विरुद्ध यह वचन भगवान नारायण का आपातः परिलक्षित हो रहा है और हाँ। शास्त्रार्थ तो प्रशास कैसे हो रहा है तो देखिए मेवास तीन कह दिया। तो स्वामी ने जो अर्थ अर्थ किया उसके अर्थित अर्थित तो फिर पर पर कोई नहीं नहीं है, नहीं है। टिकता सत स्थूल प्रकरण के बल पर एक ही शब्द प्रकरण के बल पर कहा क्या अर्थ देगा उसकी एक मर्यादा है सरणी है सब जगह एक ही अर्थ लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा सत्य सदैव सौम्य मग्रशीत का सत नहीं यहाँ का सत जो है स्थूल प्रकरण के बल पर असत सूक्ष्म परम जो कह दिया तो क्या हो गया जी प्रधान लिया कारण श्रीधर स्वामी ने क्या किया सत स्थूलम असत सूक्ष्म परम तयो कारणम प्रधानम प्रधान प्रकृति त्रिगुण कुछ भी कह प्रश्न होता महाप्रलय में प्रकृति भी नहीं थी भगवान के वचन से तो यही से प्रकृति नहीं थी तो जगत का बीज कौन था तो फिर वो कहेंगे श्री वल्लभाचार्य महाभार विशुद्ध अद्वैत है यहाँ बिना माया बिना प्रकृति बिना उपाधि के साक्षात भगवान जगत बन जाते हैं और अब अवतीर्ण होते हैं यही होगा ना का जब निषेध कर दिया तो श्री वल्लभा जी का यहां से सिद्ध हो गया। लेकिन फिर कहां जाएगी तम नासदी सूक्तम सात मंत्र हैं लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने वेद भाष्य करते समय जो जो उनको गंभीर रहस्य में परिलक्षित होता था तथ्य उनका इतना मुझ पर अनुग्रह था सब एकांत में बता देते थे छ महीना बाहर से तो रुण सरीखे थे अंदर से उनकी सेवा तो मुझे करनी आती नहीं, आज भी नहीं आती है। सेवा कुछ जानता नहीं। हूं। सेवा की भावना तो है लेकिन सेवा कुछ मैं जानता नहीं लेकिन उन्होंने सेवा मान ली ये उनकी कृपा थी हजारों रहस्य उन्होंने दिव्यात दिव्य बताया होगा कि हमारी विशेषता नहीं जब जब एक 14-14 घंटे मुझको एकांत में रखते थे महाराज और कितना रहस्य बताया होगा मुझे कोई कष्ट नहीं है कि उन रहस्यों को कहा दू लेने वाला नहीं दिख रहा है क्योंकि आजकल कोई ऐसा नहीं दिखता जिसमें जिज्ञासा हो कुछ हैं भी तो बहुत दूर हैं कुछ हैं साथ में मान लीजिए निर्विकल्पानंद जी राष्ट्र का इतना पूरे देश विदेश का दायित्व है कि उनको फिर कहें माने उच्च दायित्व का का निर्वाह करते हुए तो वो भी सेवाई कर रहे हैं लेकिन जो दिव्य राशि बताया उसको हम क्या कह सकते हैं तो हम एक संकेत किया सज्जन यहाँ पर श्रुति कह रही है कि उन्हें बताया कि देखो वेदों पर मैं भाष्य लिख रहा हूँ पर पूरा लिखा जो कि प्रकाशित है पर चार मंडल तक लिखा लेकिन उस समय के उनके शिष्यों ने इतनी विडम्बना की धान जी के यहाँ है अस्त कहीं कही फाड़ दिया कहीं कुछ कर दिया कहीं का कहीं कर दिया ताकि न छप सके शिष्यों ने ही विद्रोह किया होगा शिष्य मैंने जिन लोगों को फेयर करने के लिए दिया होगा वो कठिनाई है उसमें महाराज ये बताते थे कि वेदों में कर्मकांड परक स्थलों में भी वेदांत बहुत उच्च कोटि का है, लेकिन उनका नाम उपनिषद नहीं है क्योंकि उनका विनियोग कर्म में है इसी प्रकार पूरे विश्व को हिला देने वाला आजकल जो वैज्ञानिक लोग भी अनुसंधान कर रहे हैं वो सात मंत्र है सूक्तम ऋग्वेद का जो दसवे मंडल का सात मंत्र सूक्तम नास का भाष्य है हमने उसका विधिवत अनुवाद ही नहीं किया बहुत बृहद व्याख्या भी की है नासदी सूक्तम की तो हमने एक संकेत किया लेकिन उसका विनियोग कर में अपने आप में जो अर्थ देता है वो सृष्टि का रस राष्ट्र तो उसी में सन्हित तो। है लेकिन ईसावास उपनिषद को उपनिषद क्यों कहते हैं यजुर्वेद के 40वें अध्याय को तो भगवान शंकराचार्य का कर्मसु कर्मों में अविनियुक्त है तो कहा गया कि कोई विनियोजक विनियोग कल, की कल्पना कर लें कहीं कहीं ऐसा होता है कोई वचन तो ऐसा नहीं है संध्या बंदन आदि में विनियोग आता है विनियोग कर्मो में दिलाने वाला कोई वचन तो नहीं है ईसावास इत्यादि का तो फिर विनियोग कर ले करने का कल्पना करने का अधिकार होता है उन्होंने का इस स्तर के आत्म तत्व का वर्णन किया गया है जो कर्म शेष हो ही नहीं सकता संसारी कर्ता आत्म तत्व का वर्णन ही नहीं किया गया ऐसा आत्म तत्व जो कर्म को सही नहीं सकता जिसके द्वारा कर्म का संपादन हो ही नहीं सकता इसलिए इसका नाम उपनिषद है तो नास में तम आशीत वहाँ से तो फिर बिल्कुल विरुद्ध हो गया भगवान का वचन तो भाष्यकार का कर्तव्य होता है कि श्रुति बोलती हो ये भगवान का वचन होने पर विस्मृति है गीता भगवान का वचन होने पर विस्मृति है एकादश स्क में बहुत से वचन भगवान श्री कृष्ण के होने पर भी वो स्मृति है वचन अब श्रुति स्मृति में टकराव हो तो क्या करना चाहिए श्रुति के रहस्य को हृदय को समझ करके स्मृतिकार क्या कहना चाहते हैं? भगवान श्रीमद नारायण नहीं जानते श्रुतिकार तो हम जान सकते हैं। उनके श्वासभूत श्रुति कहती है तम आसित तम था यहाँ पर भगवान कहते हैं ना सत ना असत ना परम तो परमकार कार तो फिर क्या होगा तीन बार नि दो बार दोता ने थी ने थी। ने में ने थी ने थी। लेकिन निध महाराज एक सूर्य टंकेश्वर भगवान है हमने दर्शन किया है वाराणसी की ओर गंगा जब उत्तर दिशा की ओर बहने लगती है छे छह बज के पांच मिनट हो गया उत्तर दिशा की ओर बहने लगती है वहां वहाँ पर गंगा के तट पर एक शिवलिंग है मंदिर है अभी भी आबादी नहीं है वहाँ हम रहे हैं, दो घंटे लगभग तो व्याकुलता बढ़ी कि कौन तत्व ज्ञान देगा पुजुरिया लगे उस समय कोई स... तो उन्होंने शिवलिंग को यू पकड़ लिया जैसे यू पकड़ लिया और एक प्रकार से मूर्छित तो नहीं कहेंगे चेतना बिलकुल शिव भगवान में विलीन चेतना हो गई उस समय के एक श्लोक हुआ नामक ग्रंथ में हमारे पूज्य गुरुदेव ने उसको समुदृत किया है वहाँ तीन बार नेति शब्द का प्रयोग है नेति ने पूज्य स्वामी अखंड सरस्वती जी महाराज ने भरी सभा में कोई व्यक्तिगत नहीं बताया कि वो कालांतर में श्लोक योग वाशिष्ट में प्राप्त हुआ तो जब दो बार नेती का प्रयोग होता है तो एक नीति का अर्थ होता है कार्य प्रपंच चाहे चाहे वो हो सूक्ष्म दूसरे नेति का प्रयोग होता है नो इति वो कारण प्रपंच तीन बार जब होगा यहाँ वो योग वासिष्ट में जो तीन बार है उसी शैली में है नेति नेति नेति मान स्थूल सूक्ष्म कारण यहाँ पर शब्द बदल दिया गया है सत्य असत परम यहाँ पर नेति नेति नेति शब्द वहां तो एक या तीन बार प्रयुक्त है तो नेति नेति दो बार कहे तो और नेति नेति नेति तीन बार कहें तो, तो अर्थ एक होता है लेकिन प्रश्न उठता है आत्यंतिका प्रलय का वर्णन तो नहीं है ना भागवत में जो आत्यंतिका प्रलय है वो तो मोक्ष है यहाँ तो उस ब्रह्म का वर्णन किया जाना अभी अभिष्ट है जिससे जगत की हुई चैत्रीय उपनिषद के अनुसार तो ये भी क्या अलग है ये भी क्या है नहीं ये भी श्रुति के अनुकूल है चैत्र उपनिषद ये जो है नासम में तम आश्रित कह दिया गया लेकिन चैत्र उपनिषद में अच्छा उपनिषद में ले लीजिए में में क्या में कहा गया आसीत सत एव आसीत एकम एव अद्वितीय आसीत तो वहां से तो कुछ नी ध्वनि होता की माया थी सत ही जब कर दिया उसमें एव लगा दिया फिर सदैव सौम्य दमग्र एकम एव और द्वितीय दो बार एव का प्रयोग है सदैव आसित एकम और एव फिर आ एक में और द्वितीय यह जो चित्रण चल रहा है या किस श्रुति के आधार पर है छो के आधार पर इसी प्रकार में कहा गया चैत्र आकाश सम बीच में माया उपाधि का कोई वर्णन नहीं है तो पंचदशी कार ने फिर का आध्यासिकी श्रुतिया हैं ये सीधे खाली प्योर ब्रह्म से ही जगत की संरचना का वर्णन हो वो तो आध्यात् हैं जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न होता है अब घटोत्पादनी शक्ति स्निग्धता का कोई वर्णन न करे तो भी वो अंग्रेजी में कहेंगे अंदर सन्न है या नहीं मिट्टी घट का उपादान कारण है मिट्टी से घट कुल्लर सकोरे आदि पदार्थ बनते हैं ऐसा कहने पर अपराध है क्या अपराध नहीं है लेकिन उसके कहना पड़ेगा ना एक विचित्र बात है अच्छा यहाँ पर तम आशित, तम तो था, तो था। उल्लेख नहीं है सत्य उत का उल्लेख है ज्ञान कुछ भी उपाधि का उल्लेख नहीं है और जहा तम, आत्मा का उल्लेख है तैत में वहां बीच में कोई उपाधि का उल्लेख नहीं है तो आज यही प्रवचन को विराम देते हैं अगर कोई कह दे बिंब बिंब शब्द अतिरिक्त अभिव्यंजक संस्थान और प्रतिबिंब दो को लेता है या नहीं जैसे कहते चित्त का अभिव्यंजक संस्थान और चित्त दो को अतिरिक्त मानना पड़ेगा या नहीं जैसे हम दर्पण कह दे तो मुख और मुख का प्रतिबिंब इन दो को अतिरिक्त लेना पड़ेगा या नहीं इसीलिए यहाँ पर जो आज मनन किया थोड़ी देर उससे निष्कर्ष निकला तुरय कल्प श्रुति है पंचदशी कारण का आध्यासिकी श्रुति नाम दे दिया आध्यासिकी माने अज्ञान जाते हैं प्रकृति माया। तो प्रकृति माया माया उपनिषदों में तो अज्ञान पर्याय वाचक हैं शंकर में भी लेकिन श्री वैष्णवों के बीच में बोलना हो तो दिव्य अचिंत लीला शक्ति बोलना चाहिए हमारे पूज गुरुदेव ने प्रशिक्षण दिया उन्होंने कहा देखो बाबा जी गए भिक्षा मांगने माता जी भूख लगी है बड़े प्रेम से सरदय होगी अरे माँ कह दिया इससे आगे क्या अरे मेरे बाप की लुगाई भूख लगी है डंडा लेके आगेगी माता जी कहने पर मालपुआ लेके आवेगी मेरे बाप की लुगाई कहने पर डंडा लेके आवेगी मारेगी अब वो कहने में अंतर है या नहीं इसलिए अब एक शब्द मैं कहता हूँ कर्माश कर्मा भाष अकर्म लीला कर्म तीनों है? है, लेकिन कौन सा शब्द अच्छा लगता है कहाँ पर किस प्रसंग में कहा भक्तों के बीच में बोलना हो तो उसको कहना चाहिए लीला कर्म गद जाए, ये महाराज जो हैं, बहुत अच्छे है बदल सा कर देंगे लीला कर्म अक्षर वेदांतियों के बीच में बोलना हो कर्मा का शब्द है भगवान कर्म नहीं करते कर्माभास होता है ही होता है इतना परिश्रम करते हैं जगत की रचना कर्माभास बड़ा बेकार आदमी <laughs> भगवान के कर्म लीला कर्म होते हैं गदगद हो गए कर्माभास अकर्म अब अभाव पदार्थ का द्योचक है या भाव का कुछ पता ही नहीं चलता अहिंसा ये भाव पदार्थ या भाव <laughs> एक बार ओ, इंदौर में गीता भवन में मैं ठहरा था हमारे श्यामाशरण जी महाराज भी वहाँ विद्यमान थे बरामदे तो में घूम रहा था अभी घूमने लगे हमने कहा योग दर्शन में अहिंसा निषेध मुख से लेकिन अहिंसा की प्रतिष्ठा से वैराग्य त्याग फल लिखा है ना? आप बताइए कि आप किस को भाव पदार्थ करेंगे अहिंसा को या भाव पदार्थ करेंगे बड़ा कठिन प्रश्न अहिंसा जो है भाव पदार्थ है या अभाव पदार्थ है हिंसा भाव पदार्थ है पदार तो बात समझ में आती है ना अहिंसा उसका निषेध हो गया अभाव पदार्थ तो कह नहीं सकते अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती न सतो भी देते भावो ना भावो भी देते सत नैयायिक तो कह देंगे अभाव पदार्थ है लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि मानने की बाध्यता है की अहिंसा भाव पदार्थ है तो तो हमने एक संकेत किया दो प्रकार की हो गई कहती है है तम तम तो भगवान भगवान का नाम नहीं लिया तम है क्या अरे प्रकाश स्वरूप है एक श्रुति कहती है सदैव आशीर्त था यहाँ तम उपाधि कोई भी प्रकृति कुछ भी लें अंत में सब का लक्ष्य एक हो जाता है उत्तर हो जाता है आत्मा क्या आत्मा आत्माया तस्माद वस्माद आत्मा न आत्मा से सिद्ध है वहाँ भी कोई तो हमारे पंचदशी कार्य ने कह दिया आध्यास की सूची है आध्यास मतलब यहाँ पर माया सभी ब्रह्म का वर्णन है मुक्तोपिप ब्रह्म का वर्णन नहीं है मुक्तोपिप एक शब्द है भगवान शंकर मुक्तोप सिप्रह्म का वर्णन सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन सामने तो इन देखकर के देख कल्प ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्म का तब तो सब ही होगा निशे नज्ञ नज्ञ उसमें जैसे एक बीज जिसको जिसमे अंकुरोपादनी शक्ति सन्निहित है उसको बीज कहेंगे एक जिसमे अंकुरोपादनी शक्ति दग्ध हो गई है समाप्त हो गई है तो वो तो फिर तत्व रह गया ना बीज थोड़े उसकी संज्ञा होगी श्रीधर स्वामी जी कितने पारखी है उन्होंने तत्काल भगवान के वचन को जो के क्यों समझ कर कह दिया कि अंतर अंतर्मुखता की स्थिति में वो जो शक्ति होती है प्रधान है प्रकृति है माया है अचिंत स्वात्म वैभव है कुछ भी नाम ले वो भगवान से तादात्मप एकी भूत होकर रहती है इसलिए हमने पहले दिन ही कह दिया था वो जो महामाया महेश्वर की शक्ति है महेश्वर से सर्वतोभावे एकी भूत होकर तादात्मापन्न होकर महेश्वरम कल्प होकर विद्यमान रहती है यहाँ कल्प लगाना पड़ेगा तुरय कल्प श्रीरा कठिन तो होता होगा बुरा मत माने लेकिन क्या करें क्या कह रही है अच्छा सभी के लिए आता था चंगी गल है तरीके मंजा राम भर महादेव नमस्ते नारायण भगव नारायख यत्र भगव यघुनाथ कीर्तनम तत्र बाष्परि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमतराक्षकम मधुर स्वूपम पीते च मधुम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयच परिवार कोमल कूजयन वेणु श्यामों कुमार वेद वेद ब्रह्म भाषता हृदय मम पूजरा मधुर मधुराक्षर आरोह्य कविता शाखा वंदे वाकिल निगम कल्पतरोर्गल फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुत भागवत रसमल मुहुर् घोर सिबुवि भावुका श्रृणादी सुनी चेना तरोरपी कीर्तनिया सदा हरि श्री राम जय राम जय जय राम धर्मती अ धर्म का प्राणियों में विश्व का माता की जायो। भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री बलभद्र महाप्रभु की, की भगवती सुभद्रा देवी की गोपाल जय जय जय राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद deva prema narai matu deva govinda jay jaya gopala jay jaya, jaya. govinda jay jaya gopala jay jaya. Jaya, jaya, jaya, jaya radha ramana hari govinda jay jaya, jaya. हम्म mm -hmm. सद सदसत्परम सद, सद, पश्चाद यदतच योग वशिष्येतस्म्य हमर्थ यद प्रतीत न प्रतीत चात्म तद विद्यादत्म मासो यथा यथातम अग्रेष्टि पूर्व आसम स्थित निंचि यूल असत्सूक्ष्म परम तय कारण प्रधानमंत्री कसा अंतर्मुखतया त मये लीन तथा तथा नकं पश्चात सृष्टि अपि अहमेव अस्मि तदपि अहमस्मि प्रलये सोपि यदि यदि विश्व तदपी अहमस्ल वशिष्येत सोप अनना चिअनवाद अद्वतीय्च पिपूर्णोहमुव अहम अस्मी अंकुरे जाते बीजात अपलब कारण कारणतया प्रपंचस्य वागालंबन अन प्रपंच सेलमु वस्तुतः ब्रह्म तरमात्र नारायण अमर श्री पांडेय महाबाब ने शब्द के महत्व को ख्यापित किया श्रीमद भागवत के द्वादश स्कंध में सृष्टि संरचना का वेदांत और व्याकरण सम्मत स्वरूप किया गया है व्याकरणों के यहाँ स्फोट शब्द प्रसिद्ध है उस स्फोट शब्द का प्रयोग भी श्रीमद भागवत के द्वादश स्क में हुआ है जिस नवीनतम अनुसंधान और यंत्र की ओर श्री जी महाभाग ने हम लोगों का मनकर्षित किया जिसके माध्यम से यह ध्वनित होता है कि सर्ग के प्रारंभ में उच्च स्वर से एक गूंज की अभिव्यक्ति हुई जिसे हो जिसे हम ओम सदृश कह सकते हैं हमारे यहाँ पहले से ही उसका विस्तार पूर्वक चित्रण ग्रंथों में है और विशेषकर श्रीमद भागवत के द्वादश स्कंध में है आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी निधि को देखें उसका दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर जो भी स्वरूप ख्यापित होता हो उसको समझें और सामाजिक स्तर पर उसे प्रतिष्ठित भी करें स्वतंत्र भारत में इस प्रकार का वैदिक वाग्मय का अनुसंधान प्रायः शिथिल है साथ ही साथ परंपरा प्राप्त अध्ययन को भी महत्व दें अब एक विचित्र तथ्य है वाक्यपीय जो कि व्याकरण का एक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है उसके अनुसार न शोषित प्रत्ययों लोके या शब्दाव एक, एक सौ तेईस का यह वचन है लोके पद का यहाँ प्रयोग किया गया है व्यवहार साधक कोई भी ऐसा प्रत्यय नहीं है बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो शब्द की अनुगति ना हो चुनबुली भाषा में इसका आर अर्थ होता है न सोचते प्रत्ययों के या शब धर्म गृत अच्छा बैठ अब इसको हम व्यावहारिक धरातल पर थोड़ा देखें कोई व्यक्ति कहता है कि मन बहुत चंचल है क्या करूं वस में ही नहीं होता है अब हम व्याकरण की दृष्टि से उसके मन को कैसे संयत कर सकते हैं अथवा अपने ही मन को स्फोटवाद के अनुसार कैसे संयत कर सकते हैं एक चमत्कार की ओर ध्यान दें सामने व्यक्ति बैठा है कहता है कि मेरा मन बहुत चंचल है संकल्प विकल्प का तांता तो यह छोड़ना जानता ही नहीं है। इसी से शब्द है इससे पृथ्वी निकलती ऐसे राम इससे अग्नि अग्नि तत्व प्रकट हो जाता है सामान्य ढंग से हम लोग देख रहे हैं ये जो तो परिस्थितियाँ हैं भारत की या विश्व की विकट अगर नियंत्रित नहीं होती हैं तो भी लेने वाले कम व्यक्ति हैं, लेकिन एक विचित्र बात है हमको जिसकी चिंता नहीं है। मांडू की ने करके वो किया है कि जिसके में जिस स्तर प्रतिष्ठित होती है उसका वंश विलुप्त नहीं होता है नाद वंश भी चलता ही है कल हमारे श्री शास्त्री जी महाराज कह रहे थे ना व्यासठ और शासन पीठ माने राज गद्दी ये दोनों की परंपरा चलती रहे ये भगवान को अभी वंशियों को शाप मिला लेकिन दो को शाप से अतिक्रांत रखा भगवान ने एक उद्धव जी को क्योंकि तो उनके माध्यम से ये ब्रह्म विद्या की अभिव्यक्ति करानी थी एक वज्र को उनके माध्यम से शासन तंत्र को प्रतिष्ठित रखना था उधर पांचों पांडवों को जीवित रखा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी रक्षा की पांचों पांडवों को उनके वंश में परीक्षित को जीवित रखा ये सब क्या है धार्मिक व्यक्ति शासन पर सन्निहित रहें और ब्रह्म विद्या की परंपरा विलुप्त न हो भगवत गीता का अगर ठीक ढंग से अनुशीलन करें चौथे अध्याय का तो भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन यही है योगो नष्टा परम तपा यह पहले कहा गया योग माने तत्व ब्रह्म दिया और आगे परित्राणाय साधु नाम विनाशाए चुष्टाम इसका अर्थ पीठ व्यास गद्दी और राजगद्दी दोनों सुरक्षित रहे और शोधित होती रहे ये भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन होता है दोनों में जब विकृति आ जाती है तब एक भयंकर विप्लब जैसी स्थिति होती है जैसे कि आजकल है तो हम लोग भी हमारा कर्तव्य नहीं है कि आपका कर्तव्य नहीं है क्या नहीं है। क्या भृगु जी भगवान तो नहीं थे सीधे लेकिन क्या उन्होंने व्यास गर्दी के शोधन में भगवान के द्वारा प्राप्त बल और वेग का विनियोग नहीं किया क्या? भगवान अवतार लेंगे कर लेंगे तो हम क्या करते रहेंगे मक्खी मारते रहेंगे हमारा जो कर्तव्य है भगवान का जितना बल और वेग हमारे जीवन में सन्निहित है उसको तो करना ही चाहिए तो हमने यहाँ पर एक संकेत किया आजकल जो हम इन का दूसरे ढंग से चिंतन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सुबह समय धारा ध्वज चली गई सुबह भी हमने यह प्रश्न को उठाया था कि यहाँ तो वह विज्ञान श्रीमन नारायण ने दिया जिससे ब्रह्मा जी जो स्वयं को सृष्टि रचना में अधिकृत होने पर भी असमर्थ मान रहे थे अधिकृत तो भगवान के द्वारा थे लेकिन असमर्थ मान रहे थे किस विज्ञान के बल पर उन्होंने स्वयं को समर्थ पाया यह विज्ञान तो है भाई यहाँ जितने महान भाव है मूल भागवत टीका सहित चाहे गीता अनुवाद सहित सबके सबके जगह ये सब कथावाच से बैठे हैं। भविष्य में कथा वाचन के लिए प्राय ये सब अध्ययन कर रहे हैं जैसा लग रहा है और सब आप लोग है चार श्लोक हमारे पास टीका टिप्पणी अर्थ के सहित है ब्रह्मा जी ने तो पूरी सृष्टि की रचना कर ली और संगता को सुस्थिर रखा हम लोग ये छोटी-छोटी समस्या का भी समाधान नहीं कर सकते इसका इसका मतलब मतलब क्या है? है मतलब है, इसमें जो अंतर्निहित भाव है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में लोकोत्तर बल और वेग का संचार हो सकता है उधर दृष्टि नहीं है उधर दृष्टि नहीं है जैसे राग रागनी में किसी का मन तो मस्त हो जाए वो तो सर्पणी का भी हो जाता है ये नाग कहीं जा बसी और मेरे पिया को मत मतदसी रे <laughs> मैंने सिनेमा नहीं देखा लेकिन वो बीन बजाने वाले को देखा है तो नाग यो करने लगता है वो अर्थ जानता है क्या वो तो केवल नादामृत पर अपने आप को न्योछावर कर देता है चौकड़ी मारने वाला जो हरिण है वो भी चौकड़ी मारना भूल जाता है तो अभी तो कथा क्या ढंग उसी ढंग से है नाद का आनंद ले रहे हैं इसी से काम नहीं चलेगा ना यहाँ जो चतुश्रोत्रीय में वो लोकोत्तर चमत्कृति है जिसके द्वारा ब्रह्मा जी अधिकृत होने पर भी असमर्थता को दूर कर सके जिसके बल पर तो हम क्यों नहीं कर सकते तो हमने आगे कहा ये जो हमारे यहां एक अंतर नहीं, तो विज्ञान है में कि ऐसी परिस्थिति में जब मनुष्य साथ ना दे कहा साथ दे रहे एक लाख हिंदू में एक हिंदू भी नहीं मिल रहा है एक लाख हिंदुओं के परिवार में एक हिंदू परिवार नहीं मिल रहा है जो एक घंटा भी जिस काम भाव से हित की भावना से काम कर सके अब अकाल पड़ गया या नहीं? उस परिस्थिति में फिर क्या करें? तो हम लोगों के पास फिर यह अस्त्र है कि हम इस विज्ञान का स्फोटवाद का प्रयोग करके फिर जैसे भगवान ने लम कहा पृथ्वी बन गई, रम कहा आग, वम कहा जल की निष्पत्ति हो गई इसी प्रकार से यम कहा हम कहा वायु और आकाश की निष्पत्ति हो गई शब्द में अमोघ अचिंत शक्ति का है, फिर लोग क्या करते हैं, उसका विनियोग और उपयोग करते हैं, कोई शक्ति को तो थी ना बेन ने नहीं मारा तो हंकार के द्वारा उसकी जीव कला को शरीर से खींच करके उसे शब्द बना दिया और फिर महारानी जो थी राजरानी राज रानी के अनुरोध पर और देखा कि बिना शासक के काम कैसे चलेगा तो वेन की उत्पत्ति के मूल में तो भगवान विष्णु के निमित्त यज्ञ सन्निहित था ना वैष्णव तेज भी उसके जीवन में सन्निहित था अम पाप की परम्परा से ननिहाल की परंपरा से पाप का सन्निवेश था तो वो उन्होंने निषाद के रूप में मंथन के द्वारा निकाल दिया और वैष्णवोचित तेज जो सन्नी था जिसके कारण वेन का प्रादुर्भाव हुआ था उस वैष्णवोचित व्यक्त करने के लिए सब शरीर का मंथन करके उन्होंने राजा और रानी दोनों को व्यक्त कर लिया भूल का मंथन करके वो कोई विज्ञान था या नहीं तो वो विज्ञान जब शास्त्रों में है उन सबका उपयोग हम लोग क्यों नहीं करते उसके लिए मन को एकाग्र क्यों नहीं करते दो घंटे तीन घंटे भी जीव का आदि से निश्चिंत होकर और मठ आदि की चिंता से निश्चिंत होकर इन सब विज्ञानों के स्वरूप को समझकर अपने जीवन में लोकोत्तर बल और वेद भरने का प्रयास क्यों नहीं करते चुनौती है जी मार वो एक कुमारक गामी शराबी गोहत्यारे पोप के एजेंट कम्युनिस्टों के एजेंट मुसलम मुसलमानों के एजेंट हम पे शासन कर रहे हैं और हम बिल्कुल कुछ भी करने में समर्थ नहीं है तो ये हमारे तो, हमारी असफलता का अर्थ होता है हमारे वैदिक वांगमय की असफलता हमारे हमारी संस्कृति की असफलता आश्रय संस्कृति संस्कृति माने आश्री विकृति का नाम ही आश्रय संस्कृति है वो हम पे शासन कर रही है और इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान हमारे बीच में है तो संकेत किया वा। मनु माराज कहते हैं भूतम् वेदात् भूतम वेद का क्यों महत्व है इतना महत्व वेद का है महाभारत में देखिए वेद को जब चुरा चुड़वा लिया भगवान वेद को चुड़वा लिया भगवान ने कि अन्वय और विक्रेत से ब्रह्मा जी को पता चले की वेद क्या चीज है महाभारत में जो विला किया है वहां पर वेद के लोकोत्तर महत्व का प्रकाश मिलता है सब जनम हम एक संकेत करना चाहते हैं। मनु महाराज ने कहा भूतम् भूतम भव्यम भविष्य जो कालगर्भित गर्भित है चौ जो कालातीत है चकार से सद की सिद्धि वेद के द्वारा होती है पांडुपरिषद ने कहातम तदप्य एवं अब शब्द की लोकोत्तर शक्ति यहाँ पर होता है, से शब्द की प्रवृत्ति कहा होती है जाति में जाति को लेकर क्रिया को लेकर संबंध को लेकर गुण को लेकर रूढ़ि को लेकर सुरेश्वराचार्य जी ने शब्द की प्रवृत्ति व्याकरणों के सिद्धांत में पानी पांच प्रकार से बानी है जाति को लेकर गुण को लेकर क्रिया को लेकर संबंध को लेकर और रूढ़ि को लेकर लेकिन से वेदांत वेद जिस ब्रह्म तत्व का यहाँ उत्पादन हो रहा है किसी प्रकार के शब्द की गति नहीं है और शब्द की गति नहीं है तो हम गतिशून्य हो गए तंग हो गए उस तत्व का अधिगम कैसे होगा ये एक प्रक्रिया है जैसे जाति मनुष्य मनुष्य तो जाति है भाषित्व जाति है लेकिन न्यायिकों के अनुसार जाति बाधक होते हैं उनमें एकत्व भी जाति एक कोई सिद्ध हो जाए स्वरूप से उसमें जाति की गति नहीं है जाति कहा अवरुद्ध होती है जहाँ एकत्व की सिद्धि होती है आकाशत्व जाति नहीं है क्योंकि आकाश को रूप था एक है क्योंकि मनुष्य विविध है, है। तो सदेव एकम एव जिस ब्रह्म तत्व का यहाँ पे उत्पादन चल रहा है वो तो एकम सत तत्व कैसा था एकम तो जाति की गति नहीं तो मनुष्य देवता ये सब घट पट आदि जाति परक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती व्याकरण निरुद्ध हो जाता है असंगो नहीं वा तो असंग था। सर्वतो भावेन, प्रपंच का भी ब्रह्म ही महाप्रलय में शेष था इसलिए संकेत यह किया जाता है कि उसमें मम तब मेरा तेरा ये सब सम्बन्ध परि नहीं हो सकती और याचक याचना करने वाला वाला वाला पढ़ने पढ़ाने ये जो क्रिया परक शब्द हैं उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि वो निष्क्रिय निष्कलम शांतम निरंजनम ब्रह्मा निरजनम ब्रह्म में क्रिया परक शब्दों की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती है नील पीत श्वेत आदि रूपों से रहित एक हमारे बहुत अच्छा दार्शनिक है ना जो ऐसी ऐसी गोली मारते हैं हम भी उसी के दूरी में चल रहे हैं सब विषय को नहीं छोड़ रहे बहुत बढ़िया तो हमने एक संकेत किया क्या संकेत किया थी? एक मर्यादा है कि वकील होते हैं न आजकल मुखी एक वार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था राम सेतु के संबंध में हमने बुलवाया संस्कृत में भी वकालत कर चुका था व्यक्ति बड़ा विद्वान दक्षिण का था युवक वो तो हमको मूर्ख समझकर समझकर झुलाने झुलाने लगा हाँ। लगा हम समझ कर झूलते रहे ताकि इसके अंदर का सारा बवाल प्रकट हो जाए किसी को चुनौती तो नहीं देते क्या हो साक्षात करो हम ये भी नहीं कहते कहते बनता भी नहीं क्योंकि मुझे लगता मैं कुछ नहीं जानता हूँ तो मैं किसको शास्त्रार्थ की चुनौती मुझे लगता कोई ही नहीं सचमुच में तो जब जानता ही नहीं तो मैं शास्त्रार्थ की चुनौती क्या तो बहुत झूलाने लगा तो मैंने कहा देखो वकील साहब वकालत के तो आपको पता नहीं है तो चौके हाँ तो ये जो अभी हमारे पंडित जी ने कहा अप्राप्त का, का प्रतिषेध नहीं होता है तुलसी ने लिखा ना लिखा ज्ञान कहे अज्ञान बिन भी। सम कहे प्रकाश निर्गुण कहे सगुण बिन सो गुरु तुलसीदास गुरुजी तो काशी में अच्छा आदर का शब्द क्यों गुरु हम <laughs> तो काशी में रहे हैं विद्या विद्यान किया है अब रज में दादा क्यों गुरु गुरुजी तो आदर का शब्द क्यों गुरु समझ गए ना <laughs> एक लख तो दूसरे से कहता क्यों गुरु गुरु शब्द बड़ा विचित्र ही है, काशी का गुरु शब्द तुलसीदास ने कहा गाली दे दी पर, सो गुरु गुरु माने फिरता, हम नहीं कहना चाहते विचित्र वो, क्या, अरे भाई अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता है किसी भी वस्तु की प्राप्ति है तब उसका निषेध करेंगे ज्ञान कहे अज्ञान बिंदु अज्ञान है उसका अस्तित्व तो कहीं ना कहीं व्यावहारिक धरातल पर किसी न किसी धरातल पर आपको मानना पड़ेगा अज्ञान को स्वीकार करके तो ज्ञान की बात कहेंगे अरे गुणों को स्वीकार करके तो निर्गुण की बात करेंगे आकार को स्वीकार करके तो कहीं तत् करेंगे हम्म परिभाषा में एक बात कही गई बहुत बढ़िया सीखने चाहिए समझ गए निर्विकल्पा नंदी महाराज ये सब बहुत अच्छे है दिन रात लगे रहते हैं लेकिन हमको तो बहुत प्यारा वो लगता है जो ज्ञान विज्ञान लेने के लिए तरसता हो और तो लेने में प्रीति प्रवृत्ति भी हो तो इनकी है कि हमारी सेवा में हमारी सेवा में व्यक्तिगत तो क्या राष्ट्र की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं तो भगवान तो इनका योगक्ष लेकिन एक सब एक विचित्र बात वो क्या विचित्र बात है तो बात ये है कि हमारे रहे थे हमको हमको माने अकेले नहीं बहुत से कहा ईश्वर का का का स्वर्ग का, धर्म का खंडन करता है अवतार का बहुत प्रसन्न होते हैं वृंदावन बिहारी बवन जो आपका है हमको तो बड़ा विचित्र लगा हम तो अपना अज्ञान छिपाते नहीं थे हमने कहा महाराज आप जैसे महापुरुष को तो बहुत बुरा लगना चाहिए क्यों अच्छा लगता है विनम्रता <laughs> पूर्वक का तो उनको मेरी मूर्खता पर हसी आई उन्होंने ऐसे ताली बजाकर कहा यही तो बात है सुनो मेरी बात गांठ बांध लो अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता जब कोई कहेगा ईश्वर नहीं है तो मैं कहूँगा बंध्या पुत्र नहीं है इसे क्या मतलब सिद्ध होता है ईश्वर का तुम अस्तित्व मान करके खंडन कर रहे हो या बिना माने बिना माने खंडन का तो कोई इसीलिए उसकी वाणी से ही सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर है मम मुखे जीवा नोल बोलकर कोई कहे मेरे मुख में जीव नहीं है तो जीवा का खंडन होगा या मंडन बदतो व्याघात अप्राप्त का का प्रतिषेध नहीं होता देखिए एक विद्वानों की बात हमारे श्री रामानुजाचार्य महाराज ने लेखने लिए टीका लिखने के लिए अब श्लोक आ गया गीता का ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते विद्य असम पढ़ गए यहाँ असत न असतः विद्यते भाव न अभाव विद्यते सतह यहाँ असत का अर्थ क्या करू विद्वान थे मर्यादा का अतिक्रमण करके तो एक शब्द नहीं लिख सकते थे शास्त्र की सरणी जानते थे विधा जानते थे तो अब एक विचित्र बात है असत पद का प्रयोग यहां क्या सत सिंह नरसिंह के लिए किया गया असत पद का प्रयोग तो यहाँ पर निषेध किया गया है ना? तो जगत असत है असत तो असतो मत गमय यहाँ से मुझे वहाँ ले जाओ असत कोई वस्तु है ना जहाँ से ओर ले सत्यो असत तो उन्होंने विष्णु पुराण के पराशर महर्षि के वचन को उद्धृत करके कहा ज्ञान सत असत मैंने भगवान शंकराचार्य का जो तख्त था सिद्धांत था के त्यो लेकर बल्कि एक वचन उद्धित करके चार चांद लगा दिया सभी सयाने एकमत क्योंकि अगर वहां पर बंध्या पुत्र इत्यादि अर्थ करते तो उपहास के पात्र बनते अब का प्रतिष्ठे नहीं होता तो वेदांत परिभाषाकार ने एक प्रश्न उठाया शुति जो है आरोप क्यों करती है जगत का यहाँ तो आरोप आएगा ना प्रपंच्यते। आरोप ही जगत करती है अध्यामचम प्रपंच में पांव डालो फिर धो वो दो नहीं है। में डालो ही क्यों जब सृष्टि का अपलाप निषेध ही करना है तो सृष्टि का आरोप श्रुति क्यों करती है तो बहुत बढ़िया उत्तर दिया किसी बुद्धिमान ने कहा वायु निरूप है आकाश निरूप है बात ठीक है न रूप माने आकार वायु निरूप है, तेज तक रूप की गति है ना? वायु तो निरूप है आकाश तो निरूप है तो रूप का सर्वथा प्रच्छेद हुआ क्या अरे रूप पृथ्वी में जल में तेज में जाके टिक गया इसी प्रकार ब्रह्म को केवल निष्प्रपंच कह के देती आरोप न करके अध्यारोप अत्या करके निषेध सही श्रुति प्रारंभ होती तो वो प्रपंच जो है वो संख्यो के प्रधान में जाके बैठ जाता और के परमाणु में जाके बैठ जाता और बौद्धों के शून्य में जाके प्रतिष्ठित हो जाता तो प्रपंच विद्यमान होता प्रपंच, प्रपंच का सर्वोत्तर भावन प्रतिषेद नहीं हो सकता था जैसे हमने कह दिया निरूप है नूप है वायु तो रूप का कहाँ पर निषेध हुआ केवल वायु में निषेध हुआ केवल आकाश में निषेध हुआ पृथ्वी में निषेध हुआ रूप तो बैठ गया अगर हम कहें कहेंपंच है मांडू के उपनिषद सातवा और चौदहवा मंत्र केवल कहें ब्रह्म नि... क्या है निष्प्रपंच है तो प्रपंच की प्रतिष्ठा ब्रह्म में नहीं है तो परमाणु में सिद्ध हो जाएगी कहा से दो जाएगी प्रकृति में सिद्ध हो जाएगी, जाएगी। इसीलिए एक शाश्वत नियम है अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता वकालत करने के लिए सबसे पहली यह योग्यता है वाणी हमारी दूषित ना हो बोलने में सबसे पहले इसका ध्यान रखना चाहिए जिसका निराकरण कर रहे हैं उसको मानते हैं या नहीं बिना माने निराकरण किए जा रहे तो पागल सिद्ध हो जाएंगे दार्शनिक जगत में दूसरा नियम क्या है प्राप्त विधेयक नहीं होता वकालत की ये रीर है ये दो जो मीमांसा के सिद्धांत हैं वकालत की रीर है इसी के इर्द-गिर्द जो है अधिवक्ता घूमे तब न्याय दे सकते है आजकल के न्यायविदों को क्या कहें उनका अपराधय नहीं है भारतीय दिशा के अनुसार तो उनको न्याय का परिभाषा ही पता नहीं न्याय क्या देंगे हम एक न्याय पर भी मने न्याय हिंदू लॉ सनातन संविधान का स्वरूप क्या है उस पर भी एक ग्रंथ उस पर भी, वकालत पर भी ग्रंथ लिखना चाहते हैं, नहीं तो पूरा हमारा देश न्याय के नाम पर अन्याय के गर्त में गिर गिर रहा है, है। सकता सबने दूसरा नियम क्या है जो आजकल जितने ये प्रचारक हैं, उनके द्वारा उसका तिरस्कार हो रहा है अरे प्राप्त विधेय नहीं होता है प्राप्त मान्य रागता जो प्राप्त है वो शास्त्र के द्वारा समर्पित नहीं होता है आगे जितने प्रचारक है ना ऐसे ऐसे डॉक्टर जो रोगी को अच्छा लगे वही दो तो मरेगा या नहीं रागता प्राप्त माने आहार निद्रा भय मैथ इत्यादि में स्वारस्थ की स्वाभाविक की प्रीति प्रवृत्ति है और सब प्राय कथावाचक भी भी इतने ये समाज को दिशा देने वाले और एक राजनेता भी घुमा फिरा के वो देते हैं जिससे प्रजा झूमने लग जाए जिसको इसका मतलब क्या विषय दे रहे हैं ये विष दे रहे हैं मार रहे हैं मीठा विश्व दे रहे हैं तो रागता नहीं होता है आज शंकराचार्य से समाज क्या रखता है अपेक्षा एक एक स्त्री के दस दस विवाह की आप स्वीकृति दीजिए विधवा विवाह की स्वीकृति दीजिए अवैध गर्भ पाप की स्वीकृति दीजिए गर्भ गृह में भी जाने की स्वीकृति दीजिए शराब पीने की स्वीकृति दीजिए और किसी की बेटी ले ले किसी को बेटी दे दे ऐसी मतलब जो विनाश के कारण है जल का स्वभाव है नीचे की बहना अगर कोई और उसको ढाल वाली जगह दे दे तो जल तो नीचे ही लोग जाते ही चले जाएगा लेकिन उसको यांत्रिक विधा के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है तो हमारे शास्त्र क्या करते हैं परिसंख्या विधि के द्वारा धीरे धीरे श्रृंखल जो प्रवृत्ति है पशुता की और जो प्रवृत्ति है उसको धीरे धीरे धीरे धीरे क्या करते हैं संयम के द्वारा ऐसी की रचना करते हैं ऐसा अंतकरण बनाते हैं कि परमात्मा तक तक पहुंचा देते हैं पतन का मार्ग ही सब और प्रशस्त हो रहा है मनोरंजन मनोरंजन मुनिमनोरंजन लिखा है राम सेठ महान मुनिमनोरंजन होना चाहिए या सबके मन का रंजन तो एक, तो एक एक संकेत किया हम बोलते हैं नील पीत श्वेत इत्यादि जो है शब्दों की प्रवृत्ति होती है नील गायताम्बर नीलांबर ये सब वो जो परमात्मा है तो स्वरूप से निरूप है तो इसका मतलब रूप परक गुण परख शब्दों की प्रवृत्ति उसमें नहीं होगी निर्गुणम निर्गुण है वो क्रिया परक शब्दों की नहीं संबंध परक शब्दों की नहीं जाति परक शब्दों की नहीं मृग हाथी इत्यादि जो परक संबंध हैं उनकी भी प्रवृत्ति ब्रह्म में नहीं होती है श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है यहाँ जो शब्दों की प्रवृत्ति भी चल रही है गाय गाय जो है रूढ़ थी थी। इसका मतलब क्रिया को लेकर श्यामलाल की श्यामा संबंध को लेकर जाति तो जाति है जाति को लेकर क्रिया को लेकर संबंध को लेकर रूढ़ी को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति हुई है अब परमात्मा का तो भगवत तत्व ऐसा है कि अविधा अविधावृत्ति से मैंने साक्षात किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती हमारे तो पास शब्द के अतिरिक्त सबसे अमोक साधन कुछ है भी नहीं इसीलिए यह विचित्र बात है यहाँ दो बात है भाषिकार हो तो भगवान शंकराचार्य जैसा हो ये शास्त्र जो है बेरी हथकरी डाल देता है निग्रह कर देता है एक कदम कोई खिसक नहीं सकता अगर शास्त्र के मर्मज्ञ व्यक्ति से पाला पड़ जाए एक कदम एक शब्द वो बोल नहीं सकता है शास्त्र में इतने अगर परंपरा का अध्ययन हो तो क्या मतलब है नेति नेति फिर के है केवल निषेध कर दे सूती नेति जी वेद निरूपा चिदानंद फिर तो आगे चिदानंद भी तो कहा लेकिन जितने महावाक्य है कोई महावाक्य निषेद से प्रविध है क्या हम ब्रह्मष्मी प्रध्यान ब्रह्म अय आत्मा ये सब जो कोई भी महावाक्य सब्त तत्व महावाक्य जितने सोहम शिव हम ये भी महावाक्य है लिखा ये भी है आनंदम so, ब्रह्म आनंदो ब्रह्म सचिदानंद मात्र ब्रह्म के लिए कहते सब विधि मुख से है अनंतम ब्रह्म ये निषेध मुख से है अगर केवल निषेध मुख से ब्रह्म की ब्रह्म परक शब्दों की प्रवृत्ति हो तो बौद्धों का नैरात्मवाद, शून्यवाद हो जाए और केवल शब्दों की प्रवृत्ति हो तो जिसका यानी निषेध किया जा रहा है प्रधान का भी निषेध करके सबीज और परोक्ष ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए क्या सबीज और परोक्ष ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए जैसे तो परिणामी सभी मानी परिणामी और परोक्ष तत्व की प्राप्ति हो जाए तो ब्रह्म में परोक्षता भी कलंक है और ब्रह्म में ब्रह्म का अस्तित्व ही न सिद्ध हो तो, तो क्या हुआ होने भी इसीलिए शंकराचार्य महाराज ने क्या सरणी अपनाई वो विचित्र सरणी है निषेध पर वचन है अनंतम ब्रह्म आदि उसको उन्होंने विधि निषेध मुख से अर्थ किया विधि गर्भित निषेध मुख कोई उदाहरण है शंकराचार्य का दिया हुआ हमो ग हम लोगों के पास एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो है कुछ उत्पादन कर बैठा बालक था पिता थे कुछ जरा क्रोधी तो उसकी चेता से उनको कुपित होना पड़ा तो मनुष्य नहीं है ऐसा कह दिया कोई पिता का भक्त था बेचारा भावुक उसके हृदय में ये बात जच गई। तो पिता पिता का का, कोई मित्र था, उसके पिता का। उनके पास डरता डरता गया मनुष्य हो या नहीं <laughs> आज कल तो बच्चों को डांटना भी अरे वो जो कोई फेल हो जाए ना पिता कहते लगा कल फांसी लगा लेते आजकल आज तो बच्चों को पिता समझ के आरती करो अचेलो <laughs> को है <laughs> चेलो को जो है दूर से अंदर से गुरु मानो आजकल को बेटा है तो मेरा अधिकार है राजनेता समझ लो जो कहता है, कि राजनेता मेरा है, चेला है वो समझो अपने को धोखा में डाले है वो बस धन मान के लिए नेता का अनुगमन कर है कोई नेता ऐसा है जो किसी की मानता हो वो तो सब जल्लाद बन के घूम रहे है राष्ट्र को खा रहे नेता अगर भक्त हो जाते जैसे बस क्या राम जी की स्थिति थी तो राष्ट्रीय दुर्दशा होती है ये तो संतों का भी समर्थन प्राप्त करके राष्ट्र की हत्या में उसका वृंदावन हलचल अरे मिश्र क्या है मालूम है बत, वो क्या करती है मालूम मायावती ब्राह्मण कोई आया तो सीधे सत्य मरती है अभय दान तुमने अपराध तो किया था अब टिकट मिल जाएंगे ऐसे कर चाय पिलाते पिलाते उसके मुंह में डाल देती है देती। तब तो ब्राह्मण ऐसे दलाली करके नाच करके ब्राह्मणत्व को नष्ट करके तो ये टिकट देती है देख दलितों के टिकट तुम्हें तो देने जा रहा हूँ ये मत समझो दलित का कोटा काट करके देने जा रहा हूँ मैं दलित के नेता हूँ एमपी पी की टिकट चाहिए एक करो विधानसभा हैं लाख ये ये ये नहीं है दलित के पेट करते मैं तुम्हें ब्राह्मण हो, हो जा रही हूं। और ये, ये दास बने हुए घूम रहे तो लेकिन इस ढंग से सनातन मर्यादा का अतिक्रमण करके तालो अब देखो मुलायम सिंह को एक मुला से हाथ मिलाया एक के पाउच हुए और एक से हाँ अरे तुम्हारे बोर्ड मर जाओ तुम वहीं पर क्या लोग है संकेत किया ये ब्रह्म विद्या अभिमान की बात नहीं ये ब्रह्म भिज्या। ब्रह्म विद्या, विद्या इनके पूर्वज हमारे आपके पूर्वज ये विज्ञान और कहा दुर्दशा भीख मांग रहे हैं वोट के नाम पर राजनीति के नाम पर तमने संकेत किया क्या संकेत किया वो जो ब्रह्म है वो शब्द की प्रवृत्ति कैसे होगी तो ननुष्या कहा किसने उसके पिता के मित्र थे वो समझ गए कि उसके दिमाग में पिता की डांट का बुरा प्रभाव पड़ गया नुख से वाक्य प्राप्त है या नहीं इसका अर्थ क्या होता है घुमा तू मनुष्य ही या बेटा पिता ने कह दिया कुपित होकर इसका अर्थ है नहीं कि अब तू मनुष्य नहीं है मनुष्य तो शंकराचार्य ने बताया निषेध मुख से जहाँ प्रवृत्त है ज्योतक है या शब्द ये शब्द हैं ये मत मानिए नुष्य ऐसे उपनिषद शंकर भाष्य मनु, नुष्य की शैली में विधि गर्भित निषेध मुख से